संविदाओं के पांक की, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में है आशीष कुमार त्रिवेदी की लघु कथा सूखी घास वह छोटा सा लड़का बहुत तेजी से खुरपी चला रहा था वेदा ने उसे लोन की सूखी घास छिलने को कहा था भूख से बेहाल जब वह उसके दरवाजे पर कुछ खाने के लिए मांगने आया, तो वेदा ने डांटकर कहा, तुम लोगों की तो आदत है भीख भी मांगने की बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा भूख से अतड़िया खींची जा रही थी किंतु कोई चारा नहीं था वह वह काम करने के के लिए तैयार हो गया। वेदा ने उसे खुरपी लाकर दी, घास लगा। गर्मी के दिन थे, उसके शरीर से पसीना टपक रहा था लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना वह अपना काम कर रहा था पेट की आग ने सारी परेशानियों का एहसास मिटा दिया था वह तो बस सोच रहा था कि कब काम खत्म हो और उसे मजदूरी मिले और वह कुछ खा सके बीच बीच में उसके काम का मुआयना करने वेदा बाहर आती थी एक निगाह उस पर डालकर इस नसीहत के साथ भीतर चली जाती कि काम ठीक से करना। बच्चा अपना काम कर रहा था काम करते हुए उसने नजर डाली। अभी भी बहुत काम बचा हुआ था वह बैठकर कर थोड़ा सुस्ताने लगा बैठे हुए सोचने लगा आज की मजदूरी मिल गई तो घर पर चूल्हा जल चुल सकेगा कई दिन हो गए थे उसने ठीक से खाया नहीं था उसके बापू भवन निर्माण करने वाले ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे ढोला बांधने के लिए बल्ली पर चढ़े थे गिर पड़े और पैर की हड्डी टूट गई। जो कुछ जोड़ा बटोरा था अस्पताल में लग गया बापू ही कमाने वाले थे अब तो फाकी की नौबत है सोचते हुए अचानक उसके मन में आया अगर यहाँ कुछ खाने को भी मिल जाए तो कल रात का बचा हुआ कुछ, कुछ कितना अच्छा हो वह ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वेदा बाहर आई साथ में उसका ऊंची नस्ल का कुत्ता भी था उसने कुत्ते को पुचकारा और हाथ में पकड़े पैकेट से बिस्किट निकालकर उसे खिलाया बच्चा ललचाई नजरों से कुत्ते को बिस्किट खाते देख रहा था तभी वेदा की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे धुड़की दी बैठे बैठे क्या कर रहे हो जल्दी काम करो मैं सारा दिन बैठी नहीं रहूंगी यहाँ उसकी डांट सुनकर बच्चा फिर से काम करने लगा अभी आप सुन रहे थे आशीष कुमार त्रिवेदी की लघु कथा सूखी खास वाचक स्वर भारती परिमल